श्री माँ शारदा देवी ज्ञान दायिनी संपूर्ण भार लेने पर भी ऐसा समझ लेना उचित नहीं कि वे ध्यान जप करने को मना करती थी अगर ऐसा ही होता तो उन्होंने सैकड़ों भक्तों को दीक्षा क्यों दी और साधन पद्धति ही सिखाई क्यों वस्तुतः पहले जो उदाहरण दिए गए हैं वे सब असाधारण हैं। अनन्य साधारण घटनाओं पर दृष्टि डालने से अलौकिक चरित्र की विशेषता सहज ही प्रतीत हो जाती है इसीलिए उन्हें हमने लिपिबद्ध किया है लेकिन यदि हम केवल इसी में अटके रह गए जाएँ तो इस असामान्य चरित्र का बहुत कम अंश ही हमारी समझ में आएगा वे तो सर्वसाधारण के लिए आई थी और उनका जीवन साधारण मनुष्यों के बीच ही बिता अतः तो उन्हें ठीक से जानने के लिए हम साधारण क्षेत्र में ही उतर जा आएंगे हम देखेंगे कि उन्होंने सर्वसाधारण के लिए भक्ति विश्वास मिश्रित वैध अनुष्ठान का पथ निकालकर उनमें से एक असाधारण सजीवता लाते हुए कठिन और रसहीन साधना को सरल बना दिया है दीक्षा के बाद श्री नरेश चंद्र चक्र, चक्रवर्ती ने पूछा माँ यदि मैं इष्ट मंत्र का जप न कर सकूँ तो माँ ने तुरंत उत्तेजित कंठ में कहा यह क्या इष्ट मंत्र नहीं जपोगे यह कैसी बात मंत्र न जपने से तुम्हारी ही हानि होगी मेरा क्या होगा एक भक्त से श्रीमान ने कहा था जब ध्यान न करने से क्या कुछ होता है यह सब करना चाहिए इससे मन का मैल कठिन नहीं जा रहा है भक्त के ऐसी शिकायत करने पर माँ ने कहा मंत्र जपते जपते कट जाएगा नहीं करने से काम कैसे चलेगा मंत्र दीक्षा के संबंध में एक दिन उन्नीस ईस्वी को दूसरे भक्त ने श्री माँ से प्रश्न किया था अच्छा माँ मंत्र लेने का क्या प्रयोजन है मंत्र जप न करके यदि कोई केवल माँ काली माँ काली कर, कर पुकारे तो क्या इससे कुछ नहीं होगा माँ ने उत्तर दिया मंत्र जपने से देह शुद्धि होती है भगवान का मंत्र जपकर मनुष्य पवित्र होता है कम से कम देह शुद्धि के लिए मंत्र की आवश्यकता है दूसरे समय अर्थात फरवरी उन्नीस सौ को जब किसी भक्त ने माँ को बरगद का एक बहुत छोटा बीज दिखाकर कहा माँ देखती हो यह लाल साग के बीज से भी छोटा है इसी से उतना विशाल पेड़ होता है माँ ने कहा सो होगा नहीं क्यों देखो ना वह भगवान के नाम का बीज कितना छोटा है इसी से समय पर भाव भक्ति प्रेम आदि होता है एक भक्त ने मस्तिष्क के कुछ बिगड़ने पर जब की माला श्री माँ को लौटा दी थी इस बारे में जब एक त्यागी भक्त ने जानना चाह कि उसने मंत्र भी लौटा दिया या नहीं तब श्रीमान ने उत्तर दिया था यह क्या कभी हो सकता है यह सजीव मंत्र है जो मंत्र एक बार मिल चुका है वह वापस नहीं हो सकता वह महामंत्र है गुरु के प्रति एक बार जो प्रेम हो चुका है क्या वह कभी जा सकता है जबकि उपकारिता का उल्लेख करते हुए एक दिन माता जी ने एक भक्त से कहा था जब वह क्या है जानते हो इससे इंद्रियों का प्रभाव दूर हो जाता है उन्होंने एक दिन और कहा था जब ध्यान आदि आलस से छोड़ कर, यथा समय करना चाहिए दूसरे अवसरों पर कहा था रोज पंद्रह बीस हजार जब यदि कर सके तो हो सकता है पहले करे ना, हो तो बाद में कहे पर जरा मन लगा कर करना चाहिए हो तो नहीं कोई कुछ करेगा नहीं केवल कहता है क्यों नहीं होता कामकाज अवश्य करना चाहिए काम करने से मन ठीक रहता है पर जब ध्यान प्रार्थना प्रार्थनादि की भी विशेष आवश्यकता है कम से कम सुबह शाम तो एक बार बैठना ही चाहिए वह मानो मानव की पतवार है शाम को बैठने से दिन भर अच्छा बुरा क्या किया क्या न किया यह विचार मन में आता है फिर पिछले दिन के मन की अवस्था के साथ आज की अवस्था की तुलना करनी चाहिए पीछे जब करते करते इष्टमूर्ति का ध्यान करना चाहिए काम के साथ साथ यदि सुबह शाम जब ध्यान न करोगे तो क्या कर रहे हो क्या न कर रहे हो समझोगे कैसे ध्यान जब के लिए नियमित समय का रखना बहुत आवश्यक है फिर विशेष अधिकारियों को वे सर्वदा स्मरण मनन करने को कहती थी 1919 सौ ईस्वी के अप्रैल में जब श्री माँ कुआलपाड़ा में थी तब दीक्षा देने के बाद एक भक्त ने घर लौटते समय पूछा मां मोक्ष का उपाय क्या है कमरे के आले पर रखी हुई एक छोटी घड़ी को दिखाकर माँ ने कहा देखो वह खड़ी जिस प्रकार टिक टिक कर रही है ठीक उसी तरह तुम भी नाम लेते चलो इसी से सब होगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा उपरयुक्त बातों से स्पष्ट है कि श्री के दृष्टि में जब का स्थान बहुत ऊंचा था वे विशेष अधिकारियों को ज्ञानोपदेश देती हुई शायद कहती थी इस प्रकार जब का बड़ा बड़बड़ाना स्त्रियों का काम है तुम लोगों को ज्ञान है इन सब साधारण असाधारण क्षेत्रों को छोड़ देने से हम देखेंगे कि श्रीमा अपने दीक्षित भक्तों को जप करने के लिए बराबर उपदेश देती रहती थी यहाँ तक कि भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं लगातार जप करती थी हाँ यह ठीक है कि जब ध्यान को भी केवल अनुष्ठान के तौर पर ग्रहण नहीं करने देती थी वे कहा करती थी मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं भक्ति ही सब कुछ है ठाकुर में ही गुरु इष्ट आदि सब कुछ मिलेंगे वे ही सब कुछ हैं फिर कृपा के प्रति ध्यान दिलाकर कहती थी चाहे कहो कि इतना जब किया चाहे कहो कि इतना काम किया पर यह सब कुछ भी नहीं है महामाया यदि रास्ता न छोड़ दे तो किसका किसकी क्या मजाल है हे जीव शरणागत हो केवल शरणागत हो तभी वे कृपा करके रास्ता देंगी एक दूसरे भक्त से उन्होंने कहा जब तब से कर्म पास कर जाता है पर भगवान प्रेम भक्ति के बिना नहीं मिल सकते चरवाहों ने कृष्ण को क्या जब ध्यान से पाया था या आरे लेरे खारे इत्यादि करके पाया था इस आत्मसमर्पण का इस राग भक्ति का भाव न आने तक कोई भी साधना निंदनीय नहीं है विमुक्षों को अपनी शक्ति के अनुसार ये अनुष्ठान करने पड़ेंगे साधन के विविध अंगों के बारे में श्री माँ की विभिन्न उक्तियों को देखने से ही यह भली भांति प्रतीत होगा रंगून के श्री श्यामाचरण चक्रवर्ती स्वामी जी के राजयुग को नित्य प्रति तीन घंटे प्राणायाम करते थे इसके फलस्वरूप उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ने लगी थी जो किसी तरह हटी नहीं इसलिए विवश हो उन्हें लंबी छुट्टी लेनी पड़ी इस समय बेलूर मठ से श्री का नाम सुन वे जयराम बाटी पहुंचे गांव में पहुँचते ही वह आवाज़ बंद हो गई बाद में जब उन्होंने श्री से योग साधना का अभिप्राय प्रकट किया तब माँ ने कहा तुमने अपने शरीर में भला रख ही क्या छोड़ा है बेटा और मन में ही भला क्या है कि योग करोगे इस पर भक्त ने प्रश्न किया तो क्या मेरा कोई उपाय नहीं है श्री माँ ने उत्तर दिया तुम्हें क्या करना पड़ेगा वह मैं बता दूंगी पीछे उन्होंने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और दोनों बेला जब करने को कहा श्यामा बाबू ने तीनों बेला जब करना चाहा तथा और भी कुछ करना होगा या नहीं यह भी पूछा माँ केवल दोनों बेला जब करने का उपदेश देते हुए बोली इसी से सब होगा श्यामा चरण बाबू ने पूछा सफल मैं क्या करूंगा माँ ने कहा स्मरण करने से ही होगा काशीधाम में जनवरी 1913 एक सन्यासी भक्त ने श्री से प्रश्न किया जरा प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ क्या करूँ क्या माँ ने उत्तर दिया थोड़ा थोड़ा कर सकते हो अधिक करके सिर गर्म करना अच्छा नहीं मन यदि अपने आप पर सिर हो जाए तो फिर प्राणायाम की क्या आवश्यकता है उसी संन्यासी ने फिर कुआलपाड़ा में जून उन्नीस में सीमा से कहा स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कुछ दिनों से आसन का अभ्यास कर रहा हूं इससे खाना ठीक से पचता है और ब्रह्मचर्य में भी सहायता मिलती है मां ने कहा शरीर की ओर कहीं मन न चला जाए और छोड़ देने पर कहीं स्वास्थ्य न बिगड़ जाए यह समझकर करना करना स्वास्थ्योन्नति के लिए आसन का अभ्यास करने के बारे में इस प्रकार का मंतव्य प्रकट करने पर भी लंबे समय तक जप करने की सुविधा के लिए वे कभी कभी वैसा करने का उपदेश देती थी किसी एक आसन का अभ्यास कर लेना जिससे अधिक देर दो तीन घंटे तक बैठ सको जब पैर दुखने लगे तब पैर बदल लेना बाद में फिर तकलीफ नहीं होगी वे भक्तों को पूजा की उपकारिता समझाती थी पूर्वोक्त भक्त ने काशी धाम में जब श्री विश्वनाथ के प्रसंग में कहा माँ हम लोगों को पत्थर का शिवलिंग और अच्छा नहीं लगता तब माँ ने बड़े विस्मय के साथ उत्तर दिया यह क्या बेटा काशी में कितने महापापी आते हैं और श्री विश्वनाथ का स्पर्श कर उद्धार पा जाते हैं वे सबके पापों को निर्विकार रूप से ग्रहण कर रहे हैं किसी किसी को श्रीमान साध्याय के लिए भी उत्साहित करती थी जैसे कि गीता से कम से कम दो श्लोक रोज पढ़ने को कहती थी पर यह भी ठीक है कि भाव प्रवण भक्त कहीं मूल तत्व को भूलकर कर अनुष्ठानदानी को ही चरम लक्ष्य न मान बैठे इसलिए सीमा बहुत समय उन लोगों को सावधान कर देती थी कायस्थ भक्त श्री राजेंद्र कुमार दत्त को एक पत्र में उन्होंने लिखा था तुम्हारे जनेयु लेने के बारे में मैं और क्या लिखूं यह कोई बुरा काम नहीं है सामाजिक मामला है इस विषय में तुम लोग जैसा अच्छा समझो करना जनेयु लेने पर जिससे उसका सदुपयोग हो उस और विशेष ख्याल रखना जो ठीक ठीक न चला सकोगे उसे जोश में आकर न करना पहले अपने इष्ट मंत्र का जप करके फिर जो इच्छा हो वही जप कर सकते हो के समय के बारे में कोई विधि निषेध नहीं है फिर भी सुबह शाम ही प्रशस्त समय है जिस समय भी हो जप रोज करना छूटना अच्छा नहीं है दूसरों को शिव पूजा करते देख एक भक्त भक्त स्त्री के मन में भी शिव पूजा का आग्रह हुआ और उन्होंने श्री से अनुमति चाही, तब माँ ने कहा मैंने जो मंत्र दिया है उसी में सब है दुर्गा पूजा काली पूजा सब कुछ उसी मंत्र से होता है फिर भी यदि किसी की इच्छा हो तो सीखकर पूजा कर सकता है पर तुम लोगों को उन सब की जरूरत नहीं उनके करने से ही झंझट बढ़ेगा पूजा पद्धति के अनुसार श्री राम कृष्ण को भोग निवेदन करने की बात छेड़ने पर माँ कहा था पूजा पद्धति की उतनी आवश्यकता नहीं है इष्ट मंत्र से ही सब काम हो जाता है वे पारिपार्श्विक अवस्था या घटनाओं को मुख्य स्थान नहीं देती थी जो कोई वैध या आंतरिक आग्रह जनित सदुपाय मुख्य उद्देश्य के परिपोषक के तौर पर उनके मन में प्रतिभाषित होता उसे ही वे ग्रहण कर लेती और दीक्षित शिष्य की दृष्टि भी उस ओर आकर्षित करती थी साधारण आचार विचार के बारे में भी को जैसा उपदेश देती थी उससे इसी सिद्धांत का समर्थन होता है श्री सौर्यद्र मजुमदार चाय पिए बिना ध्यान जपादी कुछ भी नहीं कर सकते थे इसीलिए मंत्र लेने के बाद इसके बारे में उन्होंने माँ से राय ली तो माँ ने कहा बेटा माँ भी क्या सौतली माँ होती है तुम्हारी सी खुशी पहले खा लेना बाद में जब ध्यान करना दलिन बाबू को श्रीमान ने पीठा खाने को दिया उनकी मां के स्वर्गवास के कारण उस समय उनका असोच चल रहा था इसलिए इन चीज़ों के खाने के संबंध में उन्होंने निर्देश मांगा मां ने कहा इसमें दोस्त क्या है बेटा मैं भी तो माँ हूँ मैं देती हूँ यहाँ कोई दोस्त नहीं है श्री श्यामाचरण चक्रवर्ती को उन्होंने भोजनादि के बारे में उपदेश दिया था बेटा जो भी तुम्हारे खाने की इच्छा हो खा लेना पर ठाकुर कहा करते थे कि श्राद्ध विवाह और प्रायश्चित का अन्न नहीं खाना चाहिए यथास्भव विधि की मर्यादा रख तथा नाहक उसकी निंदा न कर भक्त को प्रेम मार्ग में उठा लेना ही उनका उद्देश्य था उनकी दीक्षा प्रणाली भी इसी मध्य पथ का मध्यम पंथ का अवलंबन कर परिचालित होती थी एक दीक्षाभिलाषी को लौटा देने के समय उन्होंने कहा था कुल गुरु तो हैं उनसे लेने से ही होगा और फिर ऐसा भी उदाहरण मिलता है कि उन्होंने कुल गुरु से के मंत्र दीक्षा को ठीक रख अपना मंत्र देकर जप करते समय पहले का मंत्र दस बार जप कर फिर अपना दिया हुआ मंत्र जपने को कहा है दीक्षार्थी की मानसिक अवस्था के अनुसार ही उस प्रकार की भिन्न भिन्न भिन व्यवस्था होती थी दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु के पार्थक्य को मानकर एक दिन उन्होंने एक भक्त से कहा था योग शिक्षादि के लिए शिक्षा गुरु किया जा सकता है लेकिन दीक्षा गुरु का परिवर्तन अवांछनीय है एक दीक्षार्थी का आवेदन सुन श्रीमान ने कहा था दीक्षा लेने का प्रधान उद्देश्य है सरल भाव से साधन भजन करके ईश्वर प्राप्ति के लिए चेष्टा करना न कि कुल गुरु को की वृत्ति को नष्ट करना मैं उस लड़के को दीक्षा दूँगी पर वह जिस तरह मेरी भक्ति करेगा उसी तरह यदि अपने कुल गुरु की श्रद्धा करे और उनकी वार्षिक वृत्ति को यथाशक्ति बढ़ा देने को राजी हो तो यह संभव हो सकता है प्रार्थी इससे सहमत हुआ अथा उसको श्री माँ की कृपा प्राप्त हुई दीक्षादाता गुरु के संबंध में उनकी दृष्टि बहुत ही उदार थी स्वयं अकितार्थ व्यक्ति मंत्र दे रहे हैं ऐसा सुनकर उन्होंने कहा था ये लोग बहुत कुछ व्यवसायी साधु हैं पर जान लो कि इससे भी उपकार होगा मनुष्य तो स्वयं कुछ करता नहीं कम से कम इनके कहने से कुछ कुछ भगवान का नाम लेगा परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे किसी अन्यायपूर्ण मांग या दबाव को प्रश्रय देने को तैयार थे। श्री तारकनाथ राय चौधरी को एक पत्र में अर्थात मार्च 1913 सौ ईस्वी को उन्होंने लिखा था कुल गुरु को यथारीति वार्षिक दोगे और भी कुछ यदि दे सको तो दोगे पर धन देकर संतुष्ट कर सको इतना रुपया तुम कहाँ पाओगे एक भक्ति महिला ने श्री माँ से दीक्षा ली तो इस पर उसके कुलगुरु ने उसे अभिशाप दिया यह बात जब श्री के पास पत्र द्वारा पहुँची तब उन्होंने उत्तर दिया जो ठाकुर की शरण में आ गया उसका ब्रह्म हिसाब से भी कुछ नहीं हो सकता तुम्हें कोई भय नहीं मंत्र ग्रहण में आग्रह रहना आवश्यक है क्योंकि आग्रह रहने पर सैकड़ों बाधाओं के रहते हुए भी उपाय निकलते हैं एक महिला ने श्रीमा को लिखा था कि सास ससुर के सहमत न होने से वह आकर दीक्षा नहीं ले पा रही है श्रीमा ने उसे उत्तर देते हुए बताया था कि भगवान विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं उन्हें पुकारने से ही वे कृपा करेंगे एक दूसरा दरिद्र शिष्य उद्बोधन में आकर भी श्री की अस्वस्थता के कारण उनके दर्शन से वंचित रहा इसलिए पत्र लिखा कि फिर आने पर कृपा होगी या नहीं इसके उत्तर में श्रीमान ने कहा बात यह है कि जिसके भवसागर पार करने का समय आ गया है वह बंधन तोड़कर पहुंच जाएगा उसे कोई बांधकर भी नहीं रख सकता अर्थाभाव पत्र की प्रतीक्षा आकर लौट जाने का डर या सब कुछ नहीं है श्रीमान ने उसे आने की आज्ञा दी थी सदभा स्त्रियों की दीक्षा के पहले श्री यह जान लेती थी कि इससे उनके पति की सम्मति है अथवा नहीं यदि सम्मति होती तो पति के दीक्षित न होने पर भी भक्तिमती पत्नी को वे मंत्र देती थी जो श्रीमा की कृपा प्राप्ति के लिए आते थे नितांत अस्वस्थ न रहने से वे साधारणतः उनमें से किसी को न लौटाती थी आधार अच्छा होने पर अनेक समय वे स्वयं प्रस्ताव कर मंत्र देती थी अथवा प्रार्थना करते ही कृपा करती थी एक बार श्री मलेरिया के कारण दुबली पत्नी हो जयराम बाटी से कलकत्ता आई यद्यपि बुखार नहीं आता था फिर भी बहुत ही दुर्बल थी इसलिए भक्तगण दर्शन से वंचित थे इसी समय बम्बई से एक पारसी युवक उनके दर्शन को आया उसने स्वामी जी की कुछ पुस्तकें पढ़ी थीं और उस विषय में बड़े उसे बड़ा उत्साह था उसे देखकर कर जी की कृपा हुई और उन्होंने उसे ऊपर जाने दिया माँ के दर्शन से धन्य हो उसने प्रार्थना की माई जी कुछ मूल मंत्र दीजिए जिससे खुदा पहचाना जाए सुनते ही माँ ने राज बिहारी महाराज से पूछा मंत्र दूँ दे ही दूँ उन्होंने उत्तर दिया यह क्या किसी को दर्शन तक नहीं करने दिया जाता है अभी अभी बीमारी से उठी हो शरद महाराज सुनकर भला क्या कहेंगे अभी रहने दो बाद में होगा माँ ने कहा अच्छा तुम शरद से पूछकर आओ शरत महाराज का बिना किसी विवाद का दिया हुआ अनुमोदन लेकर जब राज बिहारी महाराज लौटे तब देखते हैं कि सीमा दो आसन बिछा बिछा गंगा जल लेकर तैयार हैं दीक्षा हो जाने पर उन्होंने कहा अच्छा लड़का है मैंने जो कहा उसे ठीक ठीक समझ लिया वस्तुतः भीतर से प्रेरणा आने से ही सीमा ऐसा करती थी वे कहा करती थी इन्हें ठाकुर की भेज रहे हैं ऐसी दीक्षा के समय भाषा का व्यवधान कोई अड़चन नहीं पैदा करता था उस समय माँ को जो कुछ कहना होता वे बंगला में ही कहती थी पर दीक्षार्थी सहज ही उसका मर्म समझ लेते थे सीमा जब दक्षिण भारत गई थी तब उस अंचल के लोग आकर कहते थे मंत्रम उपदेशम वहाँ भी दीक्षा देने के समय अंतर से जो मंत्र निकलता था वही दीक्षार्थियों के लिए उपयुक्त मंत्र समझकर वे उन्हें देती थी वे कहती थी किसी को मंत्र देते समय ही मन में अपने आप आता है यह दो या दो और किसी को मंत्र देते समय मन में ऐसा लगता है जैसे कुछ जानती ही नहीं हूँ ठीक हूँ बैठी हूँ तो बैठी ही हूँ बाद में बहुत सोचते सोचते तब कहीं मंत्र का आभास मिलता है जिसका आधार अच्छा है उसके बारे में मंत्र तक्षण मन में आता है बहुत बार श्रीमान ने छोटे बालकों को भी दीक्षा दी है एक बारह वर्ष का लड़का उद्बोधन में श्री को प्रणाम करके रोने लगा माँ की कृपा चाहिए इसे ललकपन या दूसरे से सुनी हुई बात समझकर उस समय के लिए उसके इस आग्रह को टाल दिया गया दूसरे दिन माँ के एक सेवक ने देखा कि वह अकेला उद्बोधन के चबूतरे पर बैठा है वहाँ बहुत से लोग इस प्रकार बैठे हैं इसलिए उधर कोई ध्यान न दे वे बाजार चले गए लौटते समय उन्होंने देखा कि वह लड़का हंसता चला जा रहा है पूछने पर उत्तर मिला कि उसकी दीक्षा हो चुकी है इससे उनको बड़ा कुतूहल हुआ और फिर पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि सीमा ने राधु को नीचे भेज कर कहा था देखोगे चबूतरे पर एक लड़का बैठा है उसे लिवाला इस प्रकार उसे बुलाकर दीक्षा दी है अब वह श्री के लिए फल और मिठाई खरीदने बाज़ार जा रहा है सेवक ने श्री से पूछा इतने छोटे बच्चे को भला क्या दीक्षा दी वह समझता ही क्या है माने उत्तर दिया जो हो बेटा लड़का है कल तो पैर पकड़कर उतना रोया कौन भगवान के लिए रोता है कहो तो सही ऐसी मति कितनों की होती है